लिख लीजिएगा सूत्र सा घोषवत अघोषता सा घोषवत अघोषता तो इसका अर्थ है सा घोषता अघोषता चाप्ता जाता है वह घोषता और अघोषता समाप्त हुई है ऐसा समझना चाहिए सघोषवत् अघोषता इतना अर्थ अस्त सघोषता अघोषता चाप्ता अर्थात वह घोषता और अघोषता समाप्त हुई है ऐसा समझना चाहिए इसके आगे ओम प्रात काले अहम प्रथमाध्याय प्रथम पद व्याम पंडित युधिष्ठिरीमांस एक दर्शवान दृष्टवान् ओं स्कैक् मध्ये अपि अस्ति तत्तु अहं न दृश्यते अतीव लघु अस्ति तद् पृष्टसन्ति त्रिशतानि एकोनचत्वारिंशदुत्तरं त्रिशतमस्ति प्रथमाध्याये प्रथमपादे वदतु किं वदति भवान् तत्र आ, युधिष्ठिमीमांसका अपि मन्यते पाणिनीयशिक्षायां तत् सूत्रमस्ति न अन्ये श्वासानुप्रदानं व्यञ्जनीनादवत् प्रक्षिप्तम भासते स प्रक्षिप्तमिति मन्यते सः मन्यते अस्तु सम्यक् अस्ति बाधा नास्ति तस्यैव अस्ति तत् सर्वं तु तस्यैव अस्ति यत् यत् किमपि अहं वदामि वृद्ध शिक्षा सूत्रा मध्य तद तद अस्त परंतु सम्यक अस्त तस्य विचार अस्ट अनेकेश भिन्न भिन्न विचारा बवती भविम भी शक्नोति हो भी सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं प्रक्षिप्त है तो ठीक है प्रक्षिप्त मान करके उसको छोड़ देंगे उसमें कोई बात नहीं है पर उससे उससे एक दृष्टि तो सामने आ रही है ना हमको एक बार आवृत्ति कंठबिल तदा नादो तो संवार जायतेवार यहां तक तो हो चुका था आपको यहां तक तो समझ में आ गया है दसवें सूत्र से ही आपको समस्या थी ना तत्र कंठबिले समृतो नादो जायते तो त्र यदा कंठबिल तदा नादो जायती तो त्र का मतलब कंठ में त्र वायु न संहते कंठे कंठे वायु न कंठ में वायु के द्वारा आघात हो जाने पर जब कंठ में वायु यानी उदान नामक वायु का जब आघात उसका प्रेशर पड़ता है उसका आघात होता है तदा कंठबिलयंत्रुखम कंठबिल अभिप्राय अस्थि कंठबिल अर्थ स्वरयंत्रुख स्वरयंत्रिकवृत्य अर्थात आकुंचित संकर्ण नाद तब नाद उत्पन्न होता है ऐसा है. इका इद्रो सूदशबा नाद शब्दस्य परिभाषा नाद शब्दस्य परिभाषा, विवृते तु, तु कंटे अच्छा नादो अनुप्रदेसर्गाद्घोष कथमासूत्र कथमं सूत्रं वदति भवान् नूत्रमपि सम्यक् अस्ति नादस्य परिभाषा अस्ति तत्र पश्चात् श्वासस्य परिभाषा भवति भवान् तत् सूत्रं वदतु कूत्रे समस्या अस्ति तदेव अहं भी, तस्मिन् विषये विचारयामः अन्ये श्वासनादाप्रदानं व्यञ्जने नादवत् इति सूत्रं त्या त्यक्त्वा अन्यं सूत्रं गृहीत्वा अन्ये तु ब्रूवते अणुप्रदानम् अनुस्वाणु घण्टा निर्रादवत् एतस्मिन् सूत्रं युक्तम् अथवा यदि व्याख्यानं चलिष्यति एकवारम् इस्सूत्रेण अन्ये तु ब्रूते अपिशलिसूत्रस्य ये पहला जो सूत्र है ना अन्य श्वास नादादान व्यंजन नादवत ये सूत्र को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए जी और इसकी व्याख्या इसके बदले ये सूत्र लेते हैं आप और फिर बाकी जो दो सूत्र उसके बाद जो आएंगे घोष के और अघोष के उसकी उसके अनुसार व्याख्या करते हैं तो वो वैसा ही है ना तर यदा स्थानाधिघात जे ध्वनो नादो अनुप्रदीय तदा नाद्वनि संसर्गत घोष हो यदा श्वास अनुप्रदीय तदा श्वास संसर्गत अघोषा वैसा ही है ना ऑफिशियल में भी वैसा ही है ओम ओम, ओम। पर हमने ये माना था ना कि जो दोनों भी है श्वास भी है नाद भी है वो नाद अन्य तो ग्रुवते है ना दूसरे आचार्य ऐसा मानते जरूरी नहीं है कि हम उनकी उनके कथन को हम स्वीकार करें वो ऐसा मानते हैं पानी का मत नहीं है ना वो पाननी का मत नहीं है वो दूसरे आचार्यों का मत है उसका खंडन भी नहीं किया है बस उनके पक्ष को रख दिया है जब खंडन नहीं करते तो उसको स्वीकार माना जाता है ठीक है उनके उनके आ, वि, आ, उनके विचार में वो अर्थ है हमारे विचार में ये अर्थ है बस ये पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं नहीं वो बाकी जो सूत्र है ना अन्य अभी बहुत सारे ना अब तक तो उसको तो स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वहां पे कुछ विरोध नहीं आ रहा है इस सूत्र में विरोध आ रहा है थोड़ा मैं वही कहना चाह रहा हूं जिस सूत्र में आपको विरोध लग रहा है उस सूत्र को आप छोड़ दीजिएगा ना जिस सूत्र से बात कर रहा हूं मैं ऐसा है जरूरी नहीं है कि उस आचार्य ने कहा तो उस अर्थ को आप ले लीजिएगा ठीक है आप उसको मत लीजिएगा पाणनी का जो मत है उसको ले लीजिएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है इसको कहते हैं प्रकारांतर प्रकारांतर का मतलब है उनकी दृष्टि से वो अर्थ ठीक है हमारी दृष्टि से ये अर्थ ठीक है तो आपको विकल्प है आपको जो अर्थ लेना वो ले लीजिएगा हम आग्रह नहीं कर रहे हैं कि उस अर्थ को भी आपको लेना चाहिए आप आगे चल करके आप महावाश्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि खंडन कर रहे हैं पानिनी जवा का खंडन कर रहे हैं पतंजलि ऐसा आपको लगेगा पर वो खंडन नहीं करते हैं उनकी दृष्टि को अपने को समझना होता है कि वो ये कहते हैं उनकी दृष्टि से वो है हमारी दृष्टि से ये है ऐसा वो उस तरह का करते हैं उसको प्रकारांतर शब्द से बोला जाता है प्रकारांतर का मतलब है मंद बुद्धि की दृष्टि से एक होता है तीव्र बुद्धि की दृष्टि से एक होता है मध्यम बुद्धिमान के लिए एक होता है ऐसा नहीं वो बात मैं समझ रहा हूं पर वहां पर विरोध नहीं आता ना देखिये यहाँ पर आपको लग रहा है ना विरोध आपको लग रहा है नहीं मुझे भी नहीं लग, लग नहीं? रहा है युधिष्ठ जी को भी लग रहा है ठीक है युदिष्ठिर जी को भी लग रहा होगा हम मना कब कर रहे हैं ठीक है लेकिन सूत्र को स्वीकार की है ना ने भी, भी स्वीकार किया है स्वीकार करते हुए नहीं स्वीकार नहीं वो जो सूत्र है वो उन्होंने छप, है सिर्फ उसमें प्रक्षेप्त है नहीं है वो अलग बात है उसकी मीमांसा नहीं की उन्होंने वहां पे उस पुस्तक में शिक्षा सूत्री में ऐसा है कि वो जैसा वैसा छपा है उसमें संपादन भी किया है ऐसा नहीं है कि संपादन नहीं किया है संपादन भी किया है पर व्याख्या नहीं किए संपादन तो किया ही है अब नीचे ऊपर देखेंगे ना संपादन किया है नहीं संपादन है किया हुआ है मैं बोल रहा हूं टिक्का टिप्पणी नहीं की है नहीं किया है, कि... नहीं किया है ना स्वामी जी जरूर नहीं है सब सबका वो व्याख्या करे पर उन्होंने अपना मत रख दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है सबके अपने अपने और अः वो तो पतंजलि को भी स्वीकार नहीं करते अनेकत्र क्या कह सकते आग? आप पढ़ेंगे आगे चल कर पतंजलि की बात को भी स्वीकार नहीं करते स्वीकार नहीं करता का मतलब वो आ, आ, मैं थोड़ा अलग शब्द से बोला है एक प्रकार से खंडन किया है यूं कह सकते मोटी भाषा में खंडन का मतलब है प्रौढ़ीवाद कहकर के उसका खंडन किया प्रौढ़वाद का मतलब है कदा अनावश्यके अनावश्यक, अनावश्यक कार्यो का वाद शब्द से से उन्होंने उसका एक प्रकार से नकारा ऐसा कहते हैं वो भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है उस अलग अलग दृष्टियां होती हैं उन दृष्टियों से हम देख हैं और इसको इतना ज्यादा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको प्रक्षिप्त है तो उसको छोड़ दीजिए उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है जी धन्यवाद हाँ जी हाँ जी राम मोहन जी क्या कह रहे हैं ऐसे कोई विशेष बात चर्चा करना हो तो दूसरा व्यक्ति को भी थोड़ा दिक्कत होता है स्वामी जी राजेश जी को कृपया विनती करता हूं कि अकेले में बात किया तो बढ़िया रहेगा नहीं ऐसा है अकेले में समय मेरे पास भी नहीं है और बाधा आपको भी नहीं लगना चाहिए कक्षा में सब सबको लेकर के चलना होता है अपने को कक्षा में सबको लेकर के चलना होता है जब जो बात उनको नहीं समझ में आई वो तो पूछेंगे और वो विषय आपको अनावश्यक लग सकता है उनको आवश्यक लग सकता है अनावश्यकी जानावश्यको अनावश्यक नहीं, नहीं कह रहा वो ज्यादा ज्यादा लग रहा है किसी लग, लगेगा। ज्यादा जागे जल बा जाते क्कि विषय आको न आया उनको सम आगो जा त इसलिए सब कुछ हाथ में लेकर के चढ़ना पड़ता है क्लास में उसमें कोई बात नहीं और जहां जा, मेरे को ऐसा लगेगा यानी पढ़, पढ़ाने वाले अध्यापक को यह लगेगा कि ये बहुत ज्यादा कर रहे तो मैं रोक दूंगा ना उनको जब मैं नहीं रोक रहा हूं इसका मतलब ये ज्यादा नहीं पूछ रहे ठीक है ठीक है समझ हाँ आप ने, इसको अन्यथा मत लेना मैं उनका पक्ष ले रहा हूं ऐसा नहीं है मैं किसी का पक्ष नहीं नहीं समझ गया पक्ष मैं किसी का नहीं लूंगा लेकिन जहां जहां तक बात करने की आवश्यकता पड़ेगी वहां तक तो मैं बात करू लूंगा और मेरे को जब लगेगा अनावश्यक है तब मैं उनको रोक दूंगा ना मैं नहीं रोक रहा हूं, इसका मतलब वो अनावश्यक नहीं पूछ रहे हैं। है हम आगे बढ़ते हैं ओम स्वामी हाँ जी स्वामी अन्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य नादानु प्रदान यहाँ से नीचे तक एक बार फिर बता देते इसका अभिप्राय है अन्य अन्य आचार्या जो दूसरे आचार्य हैं पाणिनी से अतिरिक्त जो आचार्य हैं जिनकी मान्यता है वो ये कहते हैं व्यंजने व्यंजने अर्थात वर्णा नाम अभिव्यक्तों वर्णों की अभिव्यक्ति में श्वासानु श्वास नादानुप्रदानम श्वासानुप्रदानम और नादानुप्रदानम इन दोनों को नाद ध्वनिवत भवतः नाद ध्वनि के समान होता है ऐसा वो मानते हैं वर्णो शक्ति में श्वासानुप्रदान और नादानुप्रदान ये दोनों नाद ध्वनि के समान होते हैं ऐसा उनका कथन है और नाद ध्वनि का अर्थ मैंने जो मेरे को समझ में है वो बताया आपको एक होता है नादानुप्रदान और एक श्वासानुप्रदान ये दोनों श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान ये दोनों वर्णों की अभिव्यक्ति के मूल कारण और वो बाहर प्रकट नहीं होते हैं उस श्वासानुप्रदान के कारण से या नादानुप्रदान के कारण से जो वर्ण अभिव्यक्त होते हैं उन वर्णों की अभिव्यक्ति से पहले जब हम कुछ बाहर अभिव्यक्त करते हैं ध्वनि के रूप में गूंज के रूप में जैसा कि मैं बोलूं अलग थोड़ा कर सकते हैं ये, ये जो ऐसा आपको लग रहा है इसको नाद ध्वनि कहते वो वो आचार्य ऐसा मानते ये जो नाद ध्वनि है इसके समान ही दोनों होते हैं श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान ऐसा इसका भी प्राय है अब आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं स्वामी जीवास जी, और नाद वर्णों के मूल कार जी, यहां इसमें जो नाद ध्वनिवत भवता ये स्पष्ट नहीं हो पा रही जो बाहर जिसको हम नाद कहते हैं संगीत के आ, संगीत में नाद ध्वनि कहते हैं एक नाद ध्वनि नाद करते हैं लोग कभी सुना ऐसा शब्द नाद नाद ध्वनि है या नाद है ये सुना ने ऐसा शब्द नहीं, नहीं सुना है ना तो ऐसा है संगीत में नाद के रूप में बोला जाता है वैसे भी लोक में भी ये इसका नाद बहुत अच्छा है ये नाद ध्वनि हो रही है ऐसा बोल लोग बोला जाता है जिसको हम और मोटी भाषा में गूंज कहते हैं गूंज का नाम तो सुना है गूंज क्या हो गज क्या, क्या हो ये बताइए घंटे को बताते हैं तो उसके बाद में जो ध्वनि उत्पन्न होती है है अच्छा तो उसी को नाद कहते हैं है। तो वो जो गूंज है वो जो नाद्वनि है जो गूंज जिसको आप कह रहे हैं लगभग ऐसा ही श्वासानुप्रदान नादानुप्रदान होते हैं ऐसा कुछ आचार्यों का मत है श्वास और नाद को वर्ण उत्पत्ति के मूल कारण बता दिया जी अब श्वासानुप्रदानम फिर नादानुप्रदानम फिर नाद वत भवतः ऐसा क्यों कहा ये लायक ये पंक्ति स्पष्ट नहीं है आप नाद ध्वनि से क्या ले रहे हैं नादानुप्रदान को ले रहे हैं नाद, नाद ना? और श्वास को तो वर्णोत्पत्ति का मूल कारण कही रहेंगे जी जी जी किसको लेंगे यही समझ में नहीं आ रहा है नाद ध्वनिवत से हम किसको लेंगे अच्छा जब जब आपको नाद ध्वनि पता नहीं है तो जब मैं ये कह रहा हूं ये नाद ध्वनि गूंज को कहते हैं तो वो गूंज जो होती है वो गूंज शब्द तो नहीं है ना वर्ण तो नहीं है ना गूंज वर्ण तो नहीं है ना, ना। वर्ण जब नहीं है तो वर्ण से ए, पहले की स्थिति है वो गूंज वहां तो लंबा लंब जो पहले सुनिए वो बाहर जो गूंज हो रहा है वो लंबा हो रहा है तो यहां लंबा नहीं होगा छोटे छोटे बहुत अल्प होता है वो जो गूंज है बहुत अल्प होता है बहुत सूक्ष्म होता है क्योंकि एक एक वर्ण के लिए जो गूंज होगा वो बहुत सूक्ष्म होगा कम समय के लिए होगा वो जो गूंज है यानी शब्द वर्ण की उत्पत्ति से पहले की जो स्थिति है वो गूंज की तरह हो, हो, होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है ऐसा समझ लीजिएगा भगवान और इसके नीचे वाला नीचे वाले भी दोनों एक नीचे वाला कौन सा तत्र यदा स्थान में तदा नाद्वनि संसर्गत घोष हो जाए आ, इसका ये अर्थ है जब स्थान तत्र का मतलब स्थान में वर्णों का जो स्थान है उस स्थान में यदा स्थानाभिघात ज्वनो स्थान के अंदर अभिघात जब होता है उस वायु का उस उदान नामकान का जब उस स्थान में अभिघात होता है वहां जब प्रेशर पड़ता है तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि में नादो नादो अनुप्रदीयते उसको नादानुप्रदान कहते हैं और उस नादान प्रदान से नाद ध्वनि जैसा उत्पन्न होता है उस नाद ध्वनि के संसर्ग से फिर घोष उत्पन्न होता है स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर ऐसा इसका अर्थ होगा स्थानाधिघात ध्वनो स्थान अभिघात स्थान अभिघात से उत्पन्न होने वाली ध्वनो ध्वनि में ध्वनि के होने पर यदा जब नाद नाद ध्वनि अनुप्रदीयते उत्पन्न होने वाले शब्द का उत्पादक होता है नादध्वनि जो है उत्पन्न होने वाले शब्द का उत्पादक होता है जनक होता है तब नादध्वनि संसर्ग उस नादध्वनि के संसर्ग से उसके संबंध से जो घंटा निनाद करने पर जो बाह्य स्थित ध्वनि हमको सुनाई देती है उसको घोष कहते हैं हाँ जी ओम ओम सान एक बार कथय अः नाद तो उत्पादक पुना, नाद, नाद। ध्वनि संसर्गस्य को अभिप्राय नाद मैंने कल, कल बताया था नाद तो वो पूर्व रूप है और उस नाद से फिर नाद ध्वनि एक अलग बीच की नाद ध्वनि उत्पन्न होती है उस नाद्वन बीच वाली नादध्वन के संसर्ग से फिर घोष उत्पन्न होता है बाहर वाला जो हमको सुनाई देने वाला मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं जो आपको समझ में आता है विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है यह तो आपने सुना है ना विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है ओम विवेक कारण है और वैराग्य कार्य है ओम अब विवेक क्या है और वैराग्य दि क्या है दोनों ही एक ही है विवेक का और वैराग्य कहो कोई अंतर नहीं है दोनों अंतर नहीं का मतलब ज्ञान है दोनों ज्ञान है दोनों ज्ञान होते हुए भी जब विवेक को कारण बता रहा है तो उस ज्ञान में और वैराग्य को कार्य बता रहा है उस ज्ञान में थोड़ा बहुत अंतर है ओम है ना ओम। ऐसे कि अनाद में और नाद ध्वनि में थोड़ा बहुत अंतर है ऐसा समझ लीजिएगा ओम भगवान हाँ इस तरह का क्योंकि विवेक कारण है और वैराग्य कार्य है अब इसको मैं इस तरह समझा दू सौ प्रतिशत ज्ञान सौ प्रतिशत ज्ञान वैराग्यू समझ लीजिएगा और नब्बे ज्ञान जो है वह विवेक है ऐसे समझ लीजिएगा तो वो जो दस प्रतिशत का अंतराल है ये भिन्न करता है वैराग्य को वै, विवेक से ऐसे ही यहां पर नाद और नाद ध्वनि यह समझ लीजिएगा नाद्वनि तो वर्णोत्पत्ति का मूल कारण हो गया इसलिए वह मूल कारण बोला है फिर उस मूल कारण से नाद ध्वनि उत्पन्न होती है एक अलग जब में टकराने पर जो अलग ध्वनि उत्पन्न होती है।, स्थान के साथ जब है तो उसका प्रकार अलग होता है जब स्थान से टकराता नहीं है तो उसका उसकी स्थिति अलग होती है इसको थोड़ा इस तरह आप समझ समझ सकते स्थान से टकराने से पहले जो उसकी है उसका नाम है नाद जब स्थान से आती है वो वायु तो उसको कहेंगे नाद ध्वनि फिर उस नाद ध्वनि से फिर घोष उत्पन्न होता है अब कुछ पकड़ा नीचे ओम भगवान अगुना सुगम रूपेण हाँ और कौन बोल रहे हैं बीच में पदमा अहम बोल बोलिए स्वामी जी शिशव यम शब्दम कुरंती सः mm -hmm. नादः इति वा स्वामीजी वर्णोच्चारणात् पूर्वात् शब्दः शिशवः अवगच्छामि भव... भवति वदतु यथा उदाहरणम् वर्णोच्चारणः न भवति mm -hmm. केवलं ध्वनि नाम शब्दः क्रियते तैः तत् नादः इति वा अस्माकं यं वक्षामः तद् इति वा इति प्रश्नः पृच्छामि भवती शिशवः यत्किमपि कुर्वन्ति तद् किं तद् उदाहरणरूपेण उक्त्वा वदतु तदा ज्ञानं भविष्यति भवती किं वद वक्तुमिच्छति तैः वार्तालापं कर्तुं वा वर्णोच्चारणम् वा अहम् अवगतवान् भवती किं वद् वक्तुमिच्छति परन्तु भवती ध्वनिं कृत्वा जापयतु शिशवः एवं कुर्वन्ति आ, हाँ तो तत् तद, तद बहिरागतमस्ती बहिर ना तत्व बहिरागतमस्ती नारध ध्वनि किंचित भिन्न रूपे नस्ती बहुत ही तो संगीतम जाना जो गूंज इसको हम हिंदी में गूंज कहते हैं आ, आ, रेसुनेट इते, रेसुनेट इते, रेसुनेट। आ, जब आलाप करते ना आलाप करते हैं तो उसको आ, उस राग को बहुत लंबा कर देते ना बिना वर्ण के बिना वर्ण के आ, उस ध्वनि को लंबा करते हैं आ, वो है वो है नाद ध्वनि वर्ण के जब वो किसी भी राग को आलाप करते हैं। आलाप मतलब उसको लंबा करते हैं खींचते बहुत लंबा करते हैं और ये बोलने मतलब आ, क्या कहते हैं गाने वालों की एक विशेषता होती उस आलाप से जाना जाता है समझा जाता है कि इस व्यक्ति को कितना ज्ञान है संगीत का और किस तरह का आलाप लेता है कैसे मुर्कियां लेता है तो वो एक, एक नाद के रूप में किसी को बहुत लंबा करते हैं वो उसका नाम है नाद ध्वनि मोटी भाषा में कहते हैं गूंज इसकी गए अवगतम नाद ध्वनि अवगतम नाद केवलम यदा आकाशवायु प्रभव तत् सूत्रेण चिंता है चेत केवल ध्वनि युप्य नारंभत तत्द न शूय अस्म स्वामीजी अंत प्रक प्रक्रिया वो अंदर ही होता है वो हमको सुनाई नहीं देता जो बाहर आता आता है सुनाई देने वाला है वो है ध्वनि चाहे वो गूंज के रूप में ध्वनि है या वर्ण के रूप में है आपको स्पष्ट आप हो गई बात आगे आ, आ, स्वामी आगे बढ़े हम स्वामी एक यदा श्वासो अनुक्री है तदा श्वास संसर्गा एक बार, बार हम पुनः अब घोष से यह घोष से बिल्कुल अलग है वो घोष वाली ध्वनि और ये अघोष वाली ध्वनि तो यहां कह रहे हैं यदा श्वासो अनुप्रदीय थे इसका अर्थ है जब स्थाना स्थानाभिघात से स्थानाभिघात ध्वनो ऐसा इसका अर्थ होगा जब स्थानाभिघात से उत्पन्न जो ध्वनि है उस ध्वनि के होने पर श्वास में है यदा श्वास श्वास जो है यानी प्राण नामक वायु उदान नामक वायु जो है उसमें प्रधान रूप से मुख्य रूप से यानी श्वास की मुख्यता से नारध्वनि उत्पन्न होने वाले जो शब्द है उस शब्द का प्रयोजक होता है इसका सूत्रांत आप देखिए जो आपके पास लिखा हुआ होगा उस स्थानाभिघात से उत्पन्न ध्वनि के होने पर जब श्वास प्राण नामक वायु की प्रधानता श्वास प्राण नामक वायु की जब प्रधानता होती है तब उस प्रधानता वाली ध्वनि से उत्पन्न होने वाले शब्द का उस प्रधानता वाली वायु से उत्पन्न होने वाले शब्द का वो कारण बनता है प्रयोजक होता है यानी जनक होता है तब श्वास की प्रधानता के कारण से श्वास ध्वनि संसर्गत श्वास की प्रधानता के कारण से उस नादध्वनि के संबंध से यानी श्वास नादध्वनि का मतलब यह श्वास उस श्वास ध्वनि के संसर्ग से अघोष नामक वर्ण या ध्वनि उत्पन्न होती है वर्ण नहीं या ध्वनि उत्पन्न होती है पहले घोष वाली ध्वनि में जो है घर्षण रूपी ध्वनि उत्पन्न होती है जैसे किसी के साथ टकराने टकराते कोई वस्तु निकल रही है वो वो घर्षण वाली ध्वनि अलग होती है मान लीजिए एक पत्थर लीजिए आप और पत्थर लेकर के दीवार के बीच में छेद है दीवार के बीच में छेद है और पत्थर थोड़ा सा मोटा है छेद से थोड़ा सा तो वो उस दीवार के साथ टकराता हुआ वो पत्थर बाहर निकल रहा है तो उसकी आवाज जो होती है वह अलग प्रकार की होती है उसे छोटा सा पत्थर आप हाथ में लेकर के उस पत्थर को उसमें से पार करिएगा तेजी से तो उसकी जो आवाज है वह अलग होती है तो जब स्वरयंत्र के साथ में टकरा करके जब वायु निकलती है उसका नाम दिया है घोष और जब वह स्वरयंत्र के दीवारों के साथ में बिना टकराए उसमें से निकल जाती है वह वायु उसको कहते हैं अगोश तो अगोश जो है प्रदान के कारण से होता है और घोष जो है नादानुप्रदान के कारण से होता है तो नादान प्रदान जब होता है तो कंठ बिल जो है संकुचित होता है यानी स्वरयंत्र जो है वह संकुचित होता है और श्वासानुप्रदान की जब स्थिति आती है तो कंठ बिल जो है यानी स्वरयंत्र जो है वो फूल जाता है उस वायु को पासने में वो फूल जाता है तो बिना टकरा कर निकलती है तो उसका नाम है अघोष बिना घर्षण वाली ध्वनि बिना घर्षण वाली ध्वनि को अघोष कहते हैं घर्षण वाली ध्वनि को घोष कहते हैं समझ लीजिएगा हाँ जी रुचि जी स्पष्ट हो रहा है आगे, आगे। और किसी कुछ पूछना है ओम भगवन भगवान हाँ जी पुनः एक गच्छा कस्मिन हम तस्मिव गणु प्रदान व्यंजने नादवत उसको उसको छोड़ दीजिए ना उसको फिर आप क्या करेंगे एकवारम् एकवारं विचारं किम् अहं मन्ये यत् स्वरयन्त्रस्य पूर्वे यत् ध्वनेः स्थितिः अस्ति किं तत् वर्णितम् अत्र वदतु स्वरयन्त्रस्य पूर्वे किञ्चित् पूर्वे से पास नहीं हुआ अभी तक वायू। जी। किम वर्णनम आचार्यन कृतम? स्थिति वर्णन अचार्य जो आप कहना चाह रहे हैं वो स्वरयंत्र से टकराने से पहले की स्थिति है एक, एक प्रश्न अस्त स्वर यम अः कदा आकुंचित कदा तसरण अः किम त्र विशिष्ट स्थिति किम यकुंचनमती न प्रसरण तो स्वाभाविक रूप ना यद किमी मैं हिंदी में बोल देता हूं जब आ, हम लोग प्रयत्न करते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए उस प्रयत्न से अपने आप स्वाभाविक रूप से आकुंचन और प्रसारण होता है वर्ण के हिसाब से क्योंकि आत्मप्रेरित होता है प्रयत्न आत्म प्रेरित प्रयत्न प्रेरि, के कारण से जब आपने सोचा है कि मेरे को यह वाक्य बोलना है और इन इन अक्षरों को बोलना है ये बहुत तीव्रता से होता है तो आ, जैसे ही आप आ, आ, जैसे ख छऐ ऐसा जब बोलेंगे वर्गों के द्वितीय अक्षरों को तो आत्म प्रयत्न से वो द्वितीय अक्षर पांचों वर्गों के जैसे आप बोलने की स्थिति में आएंगे तो अपने आप वो स्वरयंत्र की स्थिति उस तरह का बन जाती है वो तैयार बैठा हुआ है आत्मा की प्रेरणा को पाते ही स्वरयंत्र जो है उसी तरह काम करता है ऐसा सिस्टम बना रखा है वो अपने को पता नहीं है लेकिन भगवान ने ऐसे सिस्टम बना रखा है कि हमारी प्रेरणा को पाकर के वो उस तरह का काम करने लगता है यानी यू समझ लीजिए रिमोट को रिमोट को कह रहा हूं रोबोट को रोबोट के अंदर फिक्स किया हुआ जाता है जैसे जैसे हम उसको आदेश करते रहेंगे वो वैसा वैसा काम करता रहता है हाँ जी जाना मैं हम परंतु एसा वर्ण नाम उच्चारणे केवलम देश स्थित आकुंचनम अथवा प्रसरण तृतीया स्थित तो हम आगे बढ़ते हैं भोषवदा, भोषवदा। जी सोषवद मम पर इत प्रश्न पृछा कि स्वामीजी ध्वनि शब्द अनयो कह स्वामी जी नाद ये ज्ञात तत् ना, ना, तत ना शूयते अंतान शब्द ध्वनि तय व्यस कह ध्वनि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवाज, आवाज केवल आवाज है वर्णरहित वर्णरहित अवाज को ध्वनि कहते हैं और वर्णसहित ध्वनि को शब्द कहते हैं मी अवगतम धन्यवाद तो हम अगला सूत्र देख रहे हैं सत्रहवा सूत्र है लिख लीजिएगा जिनके पास है नहीं है महति वायो महाप्राण महति वायो महाप्राण यौ महाप्राणः महतीति अधिके वर्णोच्चारणकाले प्राणवायौ निःस्रिते वर्णोच्चारण काले अति के प्राणवाय निसते निस महाप्राण्त उच्य अर्थात महति वायो उत्पन्नो वर्ण महाप्राणी वर्णोच्चारण की स्थिति में हिंदी में बोल रहा हूं वर्णोच्चारण की स्थिति में अधिक प्राणवायु के निकलने पर वर्णोच्चारण की स्थिति में अधिक प्राणवायु के निकलने पर जो वर्ण उत्पन्न होता है वह महाप्राण वाला कहलाता है हा जी महती वायो इसका बिल्कुल उल्टा है अल्पे वायो अल्प्राण अगला सूत्र है अल्पे वायो अल्प प्राण अल्पे वायो अल्प्राण हाँ जी राजेश जी नहीं लिख रहे हैं क्या हम लिखा भी भगवान अच्छा अच्छा वो हाँ ठीक है वो ऊपर हो गया था ठीक है अब निकाला है मैंने अल्पे वायो अल्प्राण वर्णोच्चारणकाले स्वल्पे वर्णोच्चारणकाले स्वल्पे प्राणवायौ निःसृते अल्पप्राण इत्यभिधीयते वर्णोच्चारणकाले स्वल्पे प्राणवायौ निःसृते अल्पप्राण इत्यभिधीयते वर्णोच्चारण की स्थिति में वर्णोच्चारण की स्थिति में थोड़े प्राणवायु के निकलने पर वर्णोच्चारण की स्थिति में थोड़े प्राणवायु के निकलने पर अल्प वाला वर्ण कहा जाता है अगला सूत्र है साल्प प्राण महाप्राणता साफ प्राण महाप्राणता उन्नीसवा सूत्र है साल्प प्राण महाप्राणता इसका अर्थ है सह प्राणता महाप्राणता च वर्णित सह सहअप्राणता महाप्राणता च वर्णित अल्प प्राण सहित महाप्राण का वर्णन हो गया है इसका यह अभिप्राय है महाप्राणता च वर्णि इसका अर्थ है अल्प प्राण सहित महाप्राण का वर्णन हो गया है ह सह सहभा उसमें सह को स हो जाता है समास में सह को स हो जाता है तो स और उधर अल्प दोनों के बीच में आका स्वर्ण दीर्घ ऐसा हो गया यत्र यहाप्राणत्व ऊष्मान अगला सूत्र बोल रहा यत्र महाप्राणत्वम् ऊष्मानस्ते यत्र महाप्राणत्वम् ऊष्मानस्ते यत्र मत येशु वर्णेषु यत्र है येशु वरनेशु, येशु युता महाप्राणता से वर्ण येषु वर्णेशु महाप्राणता बहुत ते वर्णष्माती इसका अर्थ है जिन वर्णों में महाप्राणता होती है यानी जिन वर्णों में महाप्राण होता है ऐसा इसका मतलब है जिन वर्णों में महाप्राण होता है वे वर्ण ऊष्म ओम् भगवन् आदि एकवारं विग्रहं कुर्यात् साल्पप्राणताप्राणता समस्तपदेल्पप्राणमहाप्राणता ये अहम पृछा सह महाप्राणता अत्र hmm. अल्पप्राणमहाप्राणता इत्यस्य इतरेतरं योगद्वन्द्वो दोन न भवति न भवति अत्र अत्र इतरेतर नास्ति साल्पप्राणता महाप्राण अल्पप्राणेन महा सह महाप्राणता इति साल्पप्राणमहाप्राणता स्वामीजी प्रायः स्त्रीलिङ्गः वा स्वामीजी ंगम वाणता नहीं, नहीं। स नहीं, नहीं है वो सह सो स और अल्प सह के स्थान पे सकार आदेशा सब्द के स्थान में स हो गया उस स और अल्प के आकार को अकस्वर्ण दीर्घ करके सा प्राण बन गया ये भाव में है ये अल्प अल्प महाप्राणत्व महा वो त्वा के स्थान में ता हो गया तस्वस्व तलो तस्वस्तलो एक सूत्र है अष्टाध्यायी का उसके कारण से दो प्रत्यय होते त्वा और तल प्रत्यय होते तो त्वा जो है वो नपुंसकलिंग में होता है और तल जो है वह स्त्रीलिंग में होता है। तो जब तल होता है तो प्राणता ऐसा होता है जैसे मनुष्यता और मनुष्यत्व मनुष्यता और मनुष्यत्व दोनों एक ही बात है मनुष्यपन इन दोनों का अर्थ होता है मनुष्यपन पर एक जगह मनुष्यत्व तत्वा होता है और एक जगह ता होता है तल काता हो जाता है ऐसा तो यहां पर भी अल्प अल्प प्राणत्व महाप्राणत्व जिस वर्ण में है उसको अल्प महाप्राणता ऐसा कहते हैं या बहुरी समाज है सह महाप्रणता महा, महा ऐसा है ये को कहता है यानी वर्ण कहता है राजे जी स्पष्ट वा हाँ एक कथय प्राणीन सह महाप्राणता वर्ण या जिस वर्ण का धन्यवाद हाँ जी तो हम आगे बढ़ते हैं यहां तक ये बातें हो चुकी हैं आपका तो अगला एक सूत्र है बड़ा है थोड़ा और उसमें उदार तत्व त्वरित आगे को बताया है अच्छा रहेगा ये भी आप लोग समझ लें आ, ये लिख लीजिएगा आपने लिख दिया है तत्र त्रदा सर्वांगा प्रयत्न्रदा गात्र मिश्र कंठबिल से चलपत्व स्वर से चायस्तीव्रगति रोक्ष तम उदात्तम आचक्षते उदात किसे कहते हैं पहले मैंने आपको एक बार बताया था उदात की परिभाषा महाभाष्य के अनुसार यहां पर बताया जा रहा है और आपको एक दिन बता रहा था मैं महाभाष्य के अनुसार महर्षि पतंजलि के अनुसार उदात किसे कहते हैं अनुदात किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं वहां संक्षेप से बताया और यहां शिक्षा शास्त्र में थोड़ा विस्तार से बताया यहां पर तत्र यदा सर्वांगासारी प्रयत्नतीव्रो आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा त्रा सर्वांगा प्रयत्न प्रयत्नस्तीव्रो बात्र निग्रह कंठकिल से चल स्वर से चायस्तीव्रगति्यम बत्तम आचक्षते तत्र इति वर्णानामुच्चारणे अर्थं वदामि तत्र वर्णानामुच्चारणे यदा यदा सर्वाङ्गानुसारि सर्वेषाम् अङ्गोपा पांगा, अङ्गोपाङ्गानामनुसारि तत्र इति वर्णानामुच्चारणे यदा अंगोपांगा अंगोपांगा प्रयत्न तीव्री भवति तदा शरीरवयवानां निग्रह निरोध निरोध परितः बन्धनं भवति वर्णोच्चारण वर्णानाम् उच्चारण तत्र वर्णानाम् उच्चारणे यदा सर्वांगानुसारी सर्वेषाम् अङ्गोपाङ्गानाम् अनुसारि प्रयत्नः तीव्र इति अधिकः भवति तदा गात्राणां शरीरवयवानां निग्रहनिरोध अर्थात् परितः बन्धनं भवति कण्ठबिलस्य च स्वरयन्त्रमुखस्य च कण्ठबिलस्य अस्ति स्वर्ययन्त्रमुखस्य अल्पत्वं आयामो न्यूनीभवति स्वरयन्त्रमुखस्य च आयामो भवति उच्चार्यमान उच्चार्यमानस्वरवर्णस्य स्वरस्य च अर्थात् उच्चार्यवर्ण से मूतवायो प्राणवायो तीव्रगति तीव्रगति पीवर गत गति हो स्वरे रोक्षम अर्थात तीव्रगतिवरेता उच्चारितं तादृश उदृश्च तं वर्ण उदात उदातते आचार्याद उच्चारितम तम वर्णम उदातम ब्रुवते आचार्या अब थोड़ा लंबा हो गया इसका अर्थ भी तो हिंदी में मैं बोल देता हूं वर्णों के उच्चारण के काल में वर्णों के उच्चारण के काल में जब वर्णों के उच्चारण के काल में जब सभी अंग और उपांगों का सभी अंग और उपांगों का अंग उपांग का मतलब शरीर के सभी अंग और उपांगों का प्रयत्न अधिक होता है वर्णों के उच्चारण के काल में जब शरीर के सभी अंग और उपांगों का प्रयत्न अधिक होता है तब तब शरीर शरीरावयों का शरीर अवयवों का शरीर अवयों का निरोध हो जाता है शरीर अवयों का निरोध होता है अर्थात दब से जाते हैं दब दब से जाते हैं अर्थात दब से जाते हैं दब से जाते हैं यानी यानी पूरा शरीर सक्त सा हो जाता है पूरा शरीर सख्त सख्त सा हो जाता है सख्त सा हो जाता है और, और स्वर्यंत्र मुख का और माने स्वामी जी आजी सख्त माने कठोर सा कठोर का और स्वरयंत्र मुख का और स्वर्यंत्र मुख का विस्तार कम हो जाता है स्वर्यंत्र मुख का विस्तार यानी फैलाव कम हो जाता है और स्वर्यंत्र मुख का विस्तार कम हो जाता है तथा तथा उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्ण के उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्ण के उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्ण के प्राणवायु की उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्ण के प्राणवायु की तीव्र गति होने के कारण उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्ण के प्राणवायु की तीव्र गति होने के कारण स्वर में स्वर में रूक्षता रूक्षता ब्रैकेट में रूखापन स्वर में रूक्षता ब्रैकेट में रूखापन स्वर में रूक्षता होती है स्वर में रूक्षता होती है उस प्रकार से उच्चारित वर्ण को उस प्रकार से उच्चारित वर्ण को उस प्रकार से उच्चारित वर्ण को आचार्य उदात नाम से कहते हैं उस प्रकार से उच्चारित वर्ण को आचार्य उदात्त नाम से कहते हैं आ, पूरा स्क्रीन के ऊपर हिंदी में अर्थ आ चुका है एक बार मैं दोहरा रहा हूं वर्णों के उच्चारण के काल में जब शरीर के सभी अंग और उपांगों का प्रयत्न अधिक होता है तब शरीर अवयों का निरोध हो जाता है अर्थात दबसे जाते हैं यानी पूरा शरीर सख्त सा हो जाता है और स्वरयंत्र मुख का विस्तार फैलाव कम हो जाता है तथा उच्चारण किए जाने वाले स्वर वर्ण के प्राणवायु की तीव्र गति होने के कारण स्वर्मे रूक्षता यानी रूखापन स्वर्मे रूक्षता होती है उस प्रकार से उच्चारित वर्ण को आचार्य उदात्त नाम से कहते हैं यह उदात वर्ण उदात क्योंकि स्वरों में ही होता है उदात उदत्त स्वरित तो उदात्त वर्ण कैसा होता है उसके लिए यह वर्णन है सूत्र के रूप में ओम भगवान जी मममते मते द्वितीय तृतीय तो लक्षण सम्यक अस्त परंतु गात्राणाम गात्राणाम संकोचनम बहती ऐसा है कि आप आप बहुत स्थूल रूप से देख रहे हैं यह बहुत सूक्ष्मता से हो रहा है न्यू पकड़ में नहीं आएगा आपको बहुत सूक्ष्मता से हो रहा है यूं नहीं पकड़ में आएगा आपको यूं समझ लीजिएगा जो धावक होते हैं जो सौ मीटर का धावक होते हैं तो और ओलंपिक में जब धावन कर रहे हैं अंतिम चरण में वहां निर्णय होना है कि प्रथम द्वितीय तृतीया का और जो सात आठ या दस लोग जो अंतिम चरण में बढ़ते हैं इतनी तीव्र गति से दौड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कुछ तो स्पष्ट दिखाई देता आगे पीछे होने से और कई बार तीनों लोग ऐसा लगता है कि एक साथ आ रहे हैं तो एक साथ रिब्बन के साथ टच किया ऐसा लगता है लेकिन वो यंत्र से देखते हैं वो लोग कि कौन पहले टच किया कौन बाघ में कौन अंत में तो वो जो उसकी जो स्थिति होती बहुत सूक्ष्मता से होती ऐसे ही हमारे शरीर में इन वर्णों को जब बोलते बोला जाता है उदात्त को अनुदात को तो बहुत सूक्ष्मता से यह स्थिति बनती है उसको हम मोटे तौर पर अनुमान नहीं कर सकते बहुत सूक्ष्मता से ये बातें क्योंकि क्योंकि हम लोग क्या ये उदात्त अनुदात स्वरित बहुत कम बोलते हैं बोलते नहीं है ना लेकिन जहां कहीं आप किसी वर्ण पर जोर देते जैसे इंग्लिश में किसी वर्ण पर जोर देते हैं तो शरीर की जो स्थिति होती है अंगों की जो स्थिति होती है वो आपको पकड़ में आएगा पर बहुत सूक्ष्मता से होने के कारण से वो सूक्ष्मता हमको पकड़ नहीं राजे जी स्पष्ट हो रहा है जी, हाँ वो अदृष्ट है ना वो यू पकड़ में नहीं आएगा और जब ऋषि कह रहे हैं तो वो जरूर होगा ऐसे तो आंख मीच करके तो नहीं कह रहे न क्योंकि हमको जो पकड़ में नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता नहीं होता है पर बहुत सूक्ष्मता से होने के कारण से वो थोड़ा हमारे लिए अदृष्ट सा है एकदम स्पष्ट पता नहीं लगेगा लेकिन राममोहन जी जब बोलते हैं स्वरों को तो शरीर की जो दशा है उनको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है जैसे आप महाप्राण को बोलते हैं अल्प प्राण को बोलते हैं ऊष्म को बोलते हैं अंतस्थ को बोलते हैं स्पर्श को बोलते हैं तो आपको अनुमान होता है पकड़ में आता है इन सब में अंतर क्या है उस अंतर का आपको पकड़ में लगे पकड़ में आएगा क्योंकि इन सबको आप करते हैं लेकिन जो सस्वर बोलने वाले होते हैं वेदपाठी होते हैं उनको थोड़ा सा अंदाजा पता लगता है कि शरीर की क्या स्थिति बनती है राममोहन जी बताइए ये जो परिभाषा दी उदात की ये आपको कुछ पकड़ में आता है इसका हाँ थोड़ा प्रयत्न करके देखना पड़ेगा समझ हाँ जी प्रयत्न करके देखिए आप जब आप आ, स्वर, स्वर बोलते हैं उदात के समय यानी आपको बोलते समय स्वर का भी ध्यान रखना होगा शरीर की दशा को भी समझना होगा हाँ, हाँ, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा उस पर ध्यान देने से आपको पता लगेगा क्योंकि आप स्वर पर ध्यान देंगे तो शरीर का ध्यान नहीं रहेगा शरीर का ध्यान देंगे तो स्वर छूट जाएगा हाँ जी हाँ तो वो आपको बार बार करके देखना होगा हाँ जी तो आप करके देखिए एक बार बता दीजिएगा क्या स्थिति बनती है ठीक है समझ हाँ जी तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं बाक, बाकी बातें कल देखते हैं अभी ये लगभग हमने 21 तक देखा है ये 31 सूत्र तक है तो दस एक्स और बचे हुए हैं इनको समझ लेंगे आगे हाँ तो इनकार कर लेते हैं ओ शांति शांति शांति नमो नम